माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन ठाकुर घर माँ अपने तख्त पर बैठी थी मैं उन्हें भक्तों का पत्र पढ़कर सुना रहा था कृष्णलाल महाराज भी थे पत्र में लिखा था मन स्थिर नहीं होता है इत्यादि माँ यह सुन काफी उत्तेजित होकर बोली रोज यदि पंद्रह बीस हजार जब कर सके तो मन स्थिर अवश्य होगा मैंने देखा है कृष्णलाल यथार्थ में होता है पहले करे यदि न हो तो तब कहे पर जरा मन लगाकर करना होगा वह तो कोई करेगा नहीं केवल यही कहता रहेगा कि मन स्थिर नहीं होता एक भक्त ने प्रणाम करके उनसे ध्यान जप आदि के संबंध पूछा है माँ ने कहा निश्चित संख्या में भगवान का नाम जप तथा उंगलियों द्वारा उनकी गिनती यह सब मन केंद्रित करने के लिए है मन इधर उधर भागना चाहता है पर इन उपायों से वह भगवान के प्रति आकृष्ट होता है तब जब करते करते भगवान के रूप का दर्शन होता है और वह ध्यानस्थ हो जाता है तब जब भी नहीं रह जाता ध्यान होने से तो सभी हो गया मन चंचल है इसीलिए पहले पहल मन को स्थिर करने के लिए सांस को थोड़ा थोड़ा रोककर कर ध्यान करने की चेष्टा करना चाहिए उससे मन के स्थिर होने में सहायता मिलती है किंतु वैसा अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सिर गर्म हो जाता है चाहे भगवान दर्शन कहो या ध्यान कहो सब मन ही मन है मन के स्थिर होने से सभी कुछ होता है मनुष्य तो भगवान को भूला ही हुआ है इसलिए जब जब आवश्यकता होती है तब वे स्वयं एक एक बार अवतरित होकर साधना करके मार्ग दिखा जाते हैं इस बार उन्होंने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा है कि सौ वर्षों तक वे बच्चों को लेकर रहेंगे